तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरुंगा यह सुनकर यदु ने उत्तर दिया राजन बुढ़ापे में खान-पान संबंधी बहुत से दोष हैं अतः मैं उसे नहीं ले सकता आपके अनेक पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं अतः युवा अवस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र को बुलाइए ययाति बोले ओ मूर्ख मेरा अनादर करके तेरे लिए कौन सा आश्रम है आत्मा किस धर्म का विधान है मैं तो तेरा गुरु हूं फिर भी मेरी बात क्यों नहीं मानता यूं कहकर ययाति ने कुपित हो यदु को श्राप दिया ओ मूर्ख तेरी संतति को कभी राज्य नहीं मिलेगा तत्पश्चात ययाति ने क्रम्सह दृह तुरवसु और अनु से भी यही बात कही परंतु उन्होंने वे युवा अवस्था देने से इंकार कर दिया तब यात ने अत्यंत क्रोध से भरकर उन सबको भी पूर्ववत् शाप दे दिया इस प्रकार सबको शाप दे राजा ने अपने छोटे पुत्र पुरु से भी वही प्रस्ताव किया वत्स यदि तुम्हें स्वीकार हो तो अपना बुढ़ापा तुम्हें देकर और तुम्हारी युवा अवस्था स्वयं लेकर पृथ्वी पर विचरण पिता की आज्ञा के अनुसार प्रतापी पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया ययात भी पुरु के तरुण रूप से पृथ्वी पर विचरणने लगे वे कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्ररथ नामक वन में गए और वहां विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे जब काम और भोग से तृप्त हो चुके Tab, परु के समीप जाकर उन्होंने अपना बुढ़ापा ले लिया उस समय ययात ने जो उद्धार प्रकट किया उस पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है बोले भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती घी से आग की भांति और बढ़ती ही जाती है इस पृथ्वी पर जितने भी धान जौ स्वर्ण पशु तथा स्त्रियां हैं वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता जब जीव मन वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है जब वह किसी भी प्राणी से नहीं डरता तथा उससे कोई भी प्राणी नहीं डरते तब वह इच्छा और द्वेष से परे हो जाता है उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है जो मनुष्यों के बूढ़े होने पर भी बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणनाशक रोग के समान है उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं दांत टूट जाते हैं परंतु धन और जीवन की आशा उस समय भी शथिल नहीं होती संसार में जो काम जनित सुख है वह तथा जो दिव्य लोक का महान सुख है वे सब मिलकर तृष्णा 6 से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते यूं कहकर राजर्षि ययात स्त्री सहित वन में चले गए वहां बहुत दिनों तक उन्होंने भारी तपस्या की तपस्या के अंत में भृगुतुंग नामक तीर्थ के भीतर उन्होंने सद्गति प्राप्त की महायशस्वी ययात ने स्त्री सहित उपवास करके देह का त्याग किया और स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लिया ययाति पुत्रों के वंश का वर्णन ब्राह्मणों ने कहा सूत जी हम लोग पुरु द्रह्यु अनु यदु तथा तुर्वसु के वंशों का पृथक-पृथक वर्णन सुनना चाहते हैं लोमहरषण जी ने कहा मुनिवरों आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनें मैं क्रमशः सुनाता हूं पुरु के पुत्र सुवीर हुए उनके पुत्र का नाम मनष्यु था मनष्यु के पुत्र राजा अभयथ थे अभयथ के सुधन्वा सुधन्वा के सुबाह सुबाह के रौद्राश्व तथा रौद्राश्व के दसाड़ेयु क्रकड़ेयु कक्षेयु स्थंडलेयु सन्नतेयु ऋचेयु जलेयु स्थलेयु धनेयु तथा वनेयु ये 10 पुत्र हुए इसी प्रकार भद्रा शूद्रा मद्रा शलदा मलदा खलदा नलदा सुरसा गोचपला तथा स्त्री रत्न कूटा ये 10 कन्याएं हुईं अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सबके पति हुए उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पत्र रूप में उत्पन्न किया राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे तब समस्त संसार में अंधकार छा गया उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कह कर आशीर्वाद दिया उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्र को ही श्रेष्ठ बनाया अत्र के यज्ञ में देवताओं ने उनके बल की प्रतिष्ठा की उन्होंने रौद्राश्व की कन्या से 10 पुत्र उत्पन्न किए जो महान सत्वशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे वे सभी वेदों में पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए स्वस्थ्यत्रे नाम से उनकी ख्याति हुई कक्षैव के सभानर चाक्षुस तथा परमन्यु ये तीन महारथी पुत्र हुए सभानर के पुत्र कालानल तथा कालानल के धर्मज्ञ संजय हुए संजय के पुत्र वीर राजा पुरंजय होते पुरंजय के पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ जन्मेजय के पुत्र महाशाल थे जो देवताओं में भी विख्यात हुए और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला महाशाल के पुत्र महामना के नाम से विख्यात थे देवताओं ने भी उनका सत्कार किया था उन्होंने धर्मज्ञ उशीनर तथा महाबली ततिकछु ये दो पुत्र उत्पन्न किए उशीनर की पांच पत्नियां थीं जो राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुई थीं उनके नाम इस प्रकार हैं निर्गा क्रमी नवा दरवा तथा दशदवती उनसे उसी नर के पांच पुत्र हुए निर्गा के पुत्र निगथ है क्रमी के गर्भ से क्रमी का ही जन्म हुआ था नवा के नौ तथा दरवा के सुव्रत हुए दशदवती के गर्भ से उसी नर कुमार सिवी की उत्पत्ति हुई सिवी को सिवी देश का राज्य मिला निर्ग के राज्य में यदहेय प्रदेश आया नव नौ को नौराष्ट्र तथा कृमि को कृमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ सुव्रत के अधिकार में अंबष्ट देश आया शिवि के विश्वविख्यात चार पुत्र हुए वृषदर्भ सुवीर केके तथा मद्रक उनके समृद्धशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए अब महामना के दूसरे पुत्र ततिक्षु की संतानों का वर्णन किया जाता है ततिक्षु पूर्व दिशा के राजा थे उनके पुत्र महापराक्रमी उषद्रथ हुए उषद्रथ के पुत्र भेम भेम के सूतपा तथा सूतपा के बलि हुए राजा बलि सोने का तरकस रखते थे वे बहुत बड़े योगी थे उन्होंने इस बौदल पर वंश की वृद्धि करने वाले पांच पुत्र उत्पन्न किए उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई तत्पश्चात क्रमशः वंग सुह पंद्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए ये सब लोग बाले क्षत्री कहलाते हैं बलि के कुल में बाले ब्राह्मण भी हुए जो वंश वृद्धि करने वाले थे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया तुम महायोगी होगे एक कल्प की तुम्हारी आयु होगी Balme tumhari samanata Karnevala, vala koi na hooga tum dharm tattu ke gyaata hoogu koi jit na sakega dharm mei tumhari pradhaantata hoogu tum Tino lokoon ki dekbhaal karoge sarbatr streisht maane jaoge Charo čiaro varno ko marjada ke karoge